यह व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आरंभ करके अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को समापन किया जाता है कथा इस प्रकार है एक समय महर्षि द्वैपायन व्यास जी हस्तिनापुर आए उनका आगमन सुनकर समस्त राजकुल के कर्मचारी महाराज भीष्म सहित उनका सम्मान आदर कर राजमहल में महाराज को स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान कर अर्ध पाद्य आचमन से उनका पूजन किया व्यास जी के स्वस्थ चित्त होने पर राज रानी गांधारी ने महर्षि व्यास जी से हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि महाराज आप त्र त्रिकालज्ञ कि महाराज आप त्रिकाल्य हैं, तत्व दर्शी हैं। आपसे हमारी प्रार्थना है कि स्त्रियों को कोई ऐसा व्रत व सरल पूजन बताएं जिससे हमारी राज्य लक्ष्मी, सुख पुत्र पौत्र परिवार सदा सुखी रहे। इतना सुनके व्यास जी ने कहा कि हम ऐसे व्रत पूजन का उल्लेख कर रहे हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी स्थिर होकर सुख प्रद वह श्री महालक्ष्मी व्रत है, जिनका पूजन प्रति वर्ष अश्विन क्वार, कृष्ण पक्षी की अष्टमी का माना जाता है। तब राजरानी गांधारी ने कहा, महात्मन, वह व्रत कैसे आरंभ होता है, किस विधान से पूजन होता है, या विस्तार से बताने का कष्ट करें। तब महर्षि जी ने कहा, कि यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन सुबह व्रत कामन में संकल्प कर किसी जलाशय में जाकर स्नान कर स्वच्छ कपड़ा पहने तब ताजी दूर्वा से महालक्ष्मी जी को दर जल का तर्पण देकर प्रणाम करना चाहिए। फिर घर आकर शुद्ध 16 धागों का एक गंडा बना बनाकर प्रतिदिन एक गाँठ लगानी चाहिए। इस प्रकार सोला दिन का सोला गांठ का एक गंडा तैयार कर अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत रखकर मंडप बनाकर चंदोवा दान कर उसके नीचे माटी के हाथी पर महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित कर तरह-तरह की पुष्प मालाओं से लक्ष्मी जी व हाथी का पूजन करके कई पकवान सुवासित पदार्थों का नैवेद्य अर्पण करें और श्रद्धा सहित महालक्ष्मी व्रत करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी सदा स्थिर रहेगी ऐसा विधान बताकर व्यास जी अपने आश्रम को प इधर समयानुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्षी की अष्टमी से समस्त राजघरानों की नारियों ने व नगर स्त्रियों ने श्री महालक्ष्मी व्रत का आरंभ कर दिया बहुत सी नारी गांधारी के साथ प्रतिष्ठा मान हेतु व्रत का साथ देने लगी कुछ नारी माता कुंती के साथ भी व्रत का आरंभ करने लगी पर गांधारी जी द्वारा कुछ सोलवा दिन अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी आ गई। उस दिन काल से नगर नारियों ने उत्सव मनाना आरंभ कर दिया और समस्त नर नारी राजमहल में गांधारी जी के यहां उपस्थित हो, तरह तरह से महालक्ष्मी जी के मंडप वा माटी के हाथी बनाने, सजाने की बड़ी तैयारियाँ करने लगीं। गांधारी जी ने नग पर माता कुंती को नहीं बुलवाया गया और ना कोई सूचना भेजी गई। उत्सव उत्सववादी की धुन कुंजारने लगी, जिससे सारे हस्तिनापुर में खुशी की लहर दौड़ गई। माता कुंती ने इसे अपना अपमान समझकर बड़ा रंज मनाया और व्रत की कोई तैयारी ना की। इतने में महाराज योधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल सदैव स तब अपनी माता को गंभीर देखकर अर्जुन ने प्रार्थना की, माता आप इतनी दुखी क्यों हो? क्या हम भी आपके दुख का कारण जान सकते हैं? और दुख दूर करने में भी सहायक हो सकते हैं? आप बताएं। तब माता कुंती ने कहा, बेटा, जाती अपमान से बढ़कर कोई दुख नहीं है। आज नगर में श्री जी का व्रत उत्सव में रानी गांधारी ने सारे नगर की सारी औरतों को मान देकर बुलाया है, पर तुमसे ईर्ष्यावश मेरा अपमान कर उत्सव में नहीं बुलाया। तो पार्थ ने कहा माता क्या वह पूजा का विधान सिर्फ दुर्योधन के ही महल में हो सकता है? आप अपने घर में नहीं कर सकती? तब कुं क्योंकि गांधारी के सौ पुत्रों ने माटी का एक विशाल हाथी तैयार करके पूजन का साज सजाया है ऐसा विधान तुमसे न बन सकेगा और उनके उत्सव की तैयारी आज दिन भर से हो रही है तब पार्थ ने कहा, आप पूजन की तैयारी कर नगर में बुलावा फिरावें, मैं ऐसा हाथी पूजन को बुला रहा हूँ, जो आज तक हस्तिनापुर वासियों ने ना देखा होगा, ना पूजन किया होगा। मैं आज ही इंद्रलोक से इंद्र का हाथी ऐरावत, जो पूजनीय है, उसे बुलाकर तुम्हारी पूजा में उपस्थित कर दूँगा। आप अ अब पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। तब अर्जुन ने सुरपति को ऐरावत भेजने को पत्र लिखा और एक दिव्य बाण में बांधकर धनुष पर रखकर देवलोक इंद्र की सभा, सभा में फेंका। इंद्र ने बाण से पत्र निकालकर खोला और पढ़ा तो आश्चर्य से अर्जुन को लिखा कि हे पांडु कुमार, ऐरावत भेज तो दूंगा पर वह इतनी जल तुम इसका उत्तर शीघ्र ही लिखो। पत्र पाकर अर्जुन ने पत्र में बाणों का रास्ता बनाकर हाथी उतारने की प्रार्थना लिखी। पत्र वापस कर दिया। इंद्र ने मातिल सारथी को आज्ञा दी कि हाथी को पूर्ण रूप से सजाकर हस्तिनापुर में उतारने का प्रबंध करो। महावत ने तरह-तरह के साज समान से ऐरावत को सजाया देवलोक की अंबर झूल डाली गई स्वर्ण की पालकी रत्न जड़ित कलशों में बांधी गई माथे पर रत्न जड़ित जाली सजाई गई पैरों में घुंघरू स्वर्ण मणियों की बांधी गई जिनकी चकाचौंध पर मानव जाति की आंखें ठहर ही नहीं सकती थीं इधर सारे नगर में धूम हुई कि कुंती माता के घर सजीव इंद्र का ऐरावत बाणों के रास्ते पर स्वर्ग के लिए आएगा। सारे नगर के नर नारी बालक और वृद्ध वृद्धों की भीड़ एरावत को देखने इकत्रित होने लगी। गांधारी के राज महल में भी इस बात की चर्चा की बड़ी चहल पहल मच गई। नगर की नारियां पूजा थाली लेकर भागने लगी और माता कुंती के महल में उपस्थित होने लगीं। देखते-देखते सारा महल पूजा सारे नगरवासी ऐरावत के दर्शन को गली सड़क महल अटारियों पर एकत्रित हो गए। माता कुंती ने एरावत को खड़ा करने हेतु रंग भी रंगे चौक को पूर्वाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिया। हस्तिनापुरवासी तरह तरह की स्वागत की तैयारियों में फूल माला अबीर केसर हाथों में लेकर पंतीबग्ध खड़े थे। इ जिसके आभूषणों की आवाज नगर वासियों को आने लगी एरावत के दर्शन होते ही नर ने जय के नारे लगाना आरंभ कर दिया ठीक सायंकाल में एरावत माता कुंती के महल के चौक में उतर आया तब समस्त नर ने पुष्पमाला अभिर को चढ़ाकर उसका स्वागत किया महाराज धौम्य पुरोहित द्वारा की गई। नगरवासियों ने भी लक्ष्मी पूजा का स्वागत करके ऐरावत की पूजा की, फिर तरह तरह के मेवे पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए गए, ऊपर से जमुना जल पिलाया गया, फिर तरह तरह के पुष्पों की ऐरावत पर वर्षा की गई। पुरोहित द्वारा स्वस्ति पुण्याह वचन कर, व्रती नारियों द्वारा लक्ष्मी जी की पूजा क कुंती ने व्रत के डोरे के गंडा में सोल्वी गाँठ लगाकर महालक्ष्मी के सामने अर्पण किया। ब्राह्मणों को पकवान, मेवा, मिठाई देकर भोजन की व्यवस्था की गई। तब वस्त्र, द्रव्य, सुवर्ण, अन्न, आभूषण देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया गया। तत्पश्चात सभी व्रत नारियों ने श्री महालक्ष्मी जी की दीपक ज पूजन समाप्त होकर इस तरह से पूजन समाप्त होकर ऐरावत हाथी वापस इंद्रलोक को चला गया इस तरह से जिस भी स्त्री ने इस व्रत को किया है उसके घर में पुत्र पौत्र सुख संपत्ति की कभी कमी नहीं रही है गजराज पर स्थापित महालक्ष्मी की यह पूजा सकल सुखों को देने वाली है आशा करते हैं कि इस कथा के श्रवण से आपको भी सभी तरह के पुण्यों की प्राप्ति होगी और आपका यवर्त सफल होगा। इसी कामना के साथ धन्यवाद।